क्या आदमी के प्राण भी नहीं तड़पते हैं सारी सीमाओं के ऊपर उठ जाने सारे बंधन तोड़ देने को सारी दीवालों के पास वहां जहां कोई दीवार नहीं वहां जहां कोई फासले नहीं वहां जहां कोई रास्ते नहीं वहां जहां कोई चरण चिन्ह नहीं बनते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 आदमी पैदा तो स्वतंत्र होता है और फिर निरंतर स्वतंत्र होता चला जाता है किसी आदमी की आत्मा स्वतंत्र नहीं होना चाहती है फिर भी आदमी स्वतंत्र होता चला जाता तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हमने स्वतंत्रता की बेड़ियों को फूलों से सजा रखा शायद हमने स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के नाम दे रखे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 और सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमने काराग्रहों को सुंदर नाम दे दिए हमने बेड़ियों को सजा दिया और जो हमें बांधे हुए हैं, हैं। हम समझ रहे ये मैं पहली बात आज कहना चाहता हूँ जो लोग भी जीवन में क्रांति चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें समझ लेना होगा बंधा हुआ आदमी कभी भी जीवन की क्रांति से नहीं गुजर सकता और हम सारे ही लोग बंधे हुए लोग यद्यपि हमारे हाथों पर जंजीरें नहीं है हमारे पैरों में बेड़िया नहीं लेकिन हमारी आत्माओं पर बहुत जंजीरें हैं बहुत बेड़िया हाथ पैर पर बेड़ियां पड़ी हो तो दिखाई पड़ जाएंगी आत्माओं पर जंजीरें हो तो दिखाई भी नहीं पड़ती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 मुझे बहुत झंझट में डाल दिया आपने सुबह कहा पर है दोपहर कहा नहीं है सांझ चुप रह गए मैं क्या समझू बुद्ध ने कहा उन तीनों उत्तर में कोई भी उत्तर तेरे लिए नहीं दिया गया तूने वो उत्तर क्यों लिए जिनको उत्तर दिए गए थे उनके लिए दिए गए थे तुझे तो कोई उत्तर नहीं दिया गया था आनंद कहा क्या मैं अपने कान बंद रखता मैंने तीनों बातें सुन ली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 चाहे कोई भी आदमी हो जो भी मनुष्य को मुक्त करने की कोशिश करता है आदमी अजीब फागल है उसी को अपना बंधन बना लेता है उसी को अपनी जंजीर बना लेता है और जिंदा आदमी तो कोशिश भी कर सकता है कि उसकी जंजीर ना बने और तो मुर्दा आदमी क्या कर है मरे हुए नेता मरे हुए संत बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं अपने कारण नहीं आदमी की आदत के कारण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 जब आप ये मकान तैयार करवाते थे तभी मुझे लगता था कि एक भूल रह गई है उस सम्राट ने कहा कौन सी भूल उस बिखारी ने कहा दरवाजा आपने रखा है यही भूल रह गई ये दरवाजा और बंद कर ले और भीतर हो जाए तो फिर आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएं। फिर कोई भी किसी हालत में भीतर नहीं पहुंच सकता उस सम्राट ने कहा पागल फिर तो ये मकान कब्र हो जाए अगर मैं एक दरवाजा और बंद कर लूँ तो मैं मर जाऊंगा भीतर फिर तो ये मौत हो जाएगी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 एक बहुत प्यारी चिड़िया उस घर के लोगों ने कैद कर रखी जिस पिंजरे में वो चिड़िया बंद थी वो चारों तरफ कांच से घिरा गिरा थी। चिड़िया को बाहर का जगत दिखाई पड़ता होगा लेकिन उस कांच की दीवार के भीतर बंद चिड़िया को तो पता भी नहीं हो सकता कि बाहर एक खुला आका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 जहां आगे और आगे अनंत विश्वास जहां सूरज जहां बादलों का तीर, आगे खुला आकाश नहीं हमें भी उसका कोई पता नहीं शायद हमें भी आत्मा एक बोझ मालूम पड़ती है और हम में से बहुत से लोग अपनी आत्मा को खो देने की हर चेष्टा करते है हमें आत्मा भी एक बोझ मालूम पड़ती है इसलिए शराब पी के आत्मा को बुला देने की कोशिश करते संगीत सुन के बुला देने की कोशिश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 और जो आदमी विचारशील है वो बहुत दिन तक आधार्मिक नहीं रह रामकृष्ण के पास केशव चंद्र मिलने गए थे केशव चंद्र विवाद करने गए थे रामकृष्ण से रामकृष्ण की बातों का खंडन करने गए थे सारे कलकत्ते में खबर थी कि चले केशव चंद्र की बातें सुने रामकृष्ण तो गांव के गंवा क्या उत्तर दे सकेंगे केशव चंद्र का केशव चंद्र बड़ा पंडित बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई रामकृष्ण के शिष्य बहुत डरे हुए थे केशव के सामने रामकृष्ण क्या बात कर सकेंगे कहीं ऐसा ना हो कि फजीहत हो जाए सब तो मित्र डरे थे लेकिन रामकृष्ण बार बार द्वार पर आकर पूछते थे केशव अभी तक आए नहीं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 सारे महापुरुषों की आकांक्षा यही रही है कि आप बंध ना जाए क्योंकि जिस दिन आपके बंधन गिर गए आप भी वही हो जाएंगे जो महापुरुष हो जाते हैं महापुरुष मुक्त हो जाता है और हम अजीब पागल लोग हैं हम उसी मुख महापुरुष के पीछे बंध जाते समस्त बात बांट लेते हैं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 हिंदू धर्म खतरे में है तो वे जो हिंदू धर्म के गुलाम हैं वे खड़े हो जाए इसे लड़ने और अगर कोई मार्क्स को कुछ कह दे तो जो मार्क्स के गुलाम हैं वो खड़े हो जाए और अगर कोई गांधी को कुछ कह दे तो जो गांधी के गुलाम हैं वो खड़े हो जाए लेकिन ये गुलामी चाहे किसी के साथ हो मेरे साथ हो सकती अभी मुझे बम्बई में किसी ने कहा कि किसी मेरे मित्र ने कुछ अखबार में मेरे संबंध में लेप लिखे होंगे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 कान है कृष्ण के चरण चिन्ह जीवन में कहीं कोई चिन्ह नहीं बनते सिर्फ आपकी स्मृति में कल्पना और ख्याल है किसको पकड़े हैं आप कान है कृष्ण का हाथ कान है गांधी के चरण जिनको आप पकड़े हैं सिर्फ हाथ बंद करके सपना देख लें सपने देखने से कोई आदमी मुक्त नहीं होता न गांधी के चरण आपके हाथ में है न कृष्ण के न राम के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 मोमबत्ती के बुसते ही सारे चांद की किरणें बजरे के रंध्रंद्र छिद्र छिद्र से खिड़की से द्वार से भीतर आके नाचने लगी रविंद्रनाथ भी उन किरणों के साथ खड़े होकर नाचने लगी उस रात उन्होंने एक गीत गाया और उस गीत में कहा कि मैं कैसा पागल एक छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश में मंदिर धीमे गंदे प्रकाश में बैठा रहा और चांद का प्रकाश बार बरसता था उसका मुझे कुछ पता ही न अपनी मोमबत्ती से ही बंधा रहा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 इस कहानी के सच झूठ होने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं लेकिन एक बात मैं अपने अनुभव से कहता हूँ जिस दिन आदमी बेसहारा हो जाता है उसी दिन परमात्मा के सारे सहारे उसे उपलब्ध हो जाते लेकिन हम इतने कमजोर हम इतने डरे हुए लोग कि हम कोई ना कोई सहारा पकड़े रहते और जब तक हम सहारा पकड़े रहते हैं तब तक परमात्मा का सहारा उपलब्ध नहीं हो सकता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 उसे वही दिखाई पड़ता है जो है और वो जो है मुक्तिदायी वो जो है उसी का नाम जीवन वो जो है उसी का नाम परमात्मा कि ये पहला सूत्र ध्यान में रखना जरूरी है अपने को बांधे मत और जहां जहां बंधे हो कृपा करें वहां से छूट जाएं और ये मत पूछें कि छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा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 और आपकी मिल, माँ से मेरा मिलना भी ना हो पाए इसलिए जरूर ले आए आप चाहे आए या ना आए माँ को जरूर ले आए वो माँ को लेके आए दूसरे दिन मुझे उन्होंने खबर की कि बड़ी चमत्कार की बात हो गई जब मैं आया और आप माला के खिलाफ भी बोलने लगे तो मैं समझा कि ये तो आपको तो खबर करना ठीक नहीं हुआ मैंने आपसे कहा कि मेरी माँ माला फेरती है और आप माला के खिलाफ ही बोलने लगे तो मुझे लगा कि आप मेरी माँ को ही ध्यान में रख के बोल रहे हैं उसको ना हक चोट लगेगी ना हक दुख होगा मैं डरा रास्ते में गाड़ी में मैंने पूछा भी नहीं कि तेरे मन पर क्या असर हुआ घर जाके मैंने पूछा कि कैसा लगा तो मेरी माँ ने कहा कैसा लगा मैं माला वही मीटिंग में ही छोड़ आई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 आप ही मुट्ठी बांधे हुए खोजना वो छूट है और छूटते ही आप पाएंगे कि चित्त हल्का हो गया निर्भार हो गया वो तैयार हो गया यात्रा के लिए इन चार दिनों में उस यात्रा के और सूत्रों पर हम बात करें लेकिन पहला सूत्र है नो क्लिंगिंग कोई पकड़ नहीं कोई पकड़ नहीं गैर पकड़ ना पकड़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 और पहली बार आंख खुलेगी कि मैं जीवन को वैसा देख सकू जैसा वो है ये पहला सूत्र इस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो आप लिख दे देंगे और भी जो प्रश्न हो वो लिख दे देंगे ताकि सुबह की चर्चाओं में आपके प्रश्नों की बात हो सके और सांझ को मैं और सूत्रों की बात कर मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसलिए बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार